श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग विवाह और पुनरागमन विवाह उस बात पर विश्वास न करते हुए भी श्री रामकृष्ण देव की मां तथा भाई ने वहां पता लगाने के लिए एक व्यक्ति को भेजा उसने वहां से लौटकर यह समाचार दिया कि और सब बातें चाहे जो भी कुछ हो किंतु कन्या नितान्त बालिका है उनकी आयु केवल पांच वर्ष की है इस प्रकार अचानक कन्या की खोज पाकर चंद्रा देवी ने वहीं पुत्र के विवाह करने का निश्चय किया तथा थोड़े ही दिनों में अन्य सब बातें तय हो गई तदनंतर शुभ दिन एवं शुभ मुहूर्त में कामारपुकुर से पश्चिम की ओर दो कोस की दूरी पर जयरामवाटी गांव में रामेश्वर ने अपने भाई को ले जाकर श्री रामचंद्र मुखोपाध्याय की पाँच वर्ष की इकलौती कन्या के साथ उसका शुभ विवाह कर दिया विवाह में कन्या पक्ष को तीन सौ रुपये देने पड़े इस घटना यह घटना सन अठारह की मई माह बंगला सन बारह के बैसाख के अंतिम भाग की है श्री रामकृष्ण देव को उस समय चौबीसवां वर्ष लगा था गदाधर का विवाह हो जाने से श्रीमती चंद्रामी बहुत कुछ निश्चिंत हो गई विवाह संबंधी कार्यों में पुत्र को निर्देश पालन करते देखकर उन्हें यह धारणा हुई कि इतने दिनों के बाद ईश्वर ने उन पर कृपा की है उदार पुत्र का घर लौटना सद्वंश की कन्या मिलना अचिंत्य रूप से अर्थाभाव दूर होना यह सब दैवी अनुकूलता के बिना कैसे संभव हो सकता है अतः सरल हृदय धर्मपरायणा चंद्रा देवी का उस समय थोड़ा बहुत सुखी होना स्वाभाविक ही था किंतु समझी की मनस्तुष्टि तथा लोक मर्यादा की रक्षा के निमित्त उन्होंने अपने मित्र जमींदार लाहा बाबुओं के घर से जो जेवर लिए थे और जिनसे पुत्र को सजाकर अपने घर लाई थी कुछ दिन बाद उन जेवरों के लौटाने का प्रश्न आया अतः अब वे पुनः चिंतित हो गई नववधु को विवाह के दिन से ही उन्होंने अपना लिया था बालिका वधू के शरीर से उन आभूषणों के उतारने की चिंता मात्र से उस वृद्ध महिला की आँखें डबडबा गई अपने हृदय की बात और किसी से न कहने पर भी गदाधर को यह बात समझने में विलंब न लगा उन्होंने मां को शांत कर सोई हुई पत्नी के शरीर से उन आभूषणों को इस प्रकार कुशलता पूर्वक उतार लिया कि बालिका को कुछ भी पता न चला किंतु प्रातःकाल उठने पर बुद्धिमती बालिका ने पूछा मैंने जो गहने पहने थे वे कहाँ गए तब सरल नेत्र से तब सजल नेत्र से चंद्रा देवी ने उसे अपनी गोद में लेकर आश्वासन देते हुए कहा बेटी गदाधर तेरे लिए इनसे भी सुंदर गहने बनवा देगा किंतु इतने से ही वह बात समाप्त नहीं हुई लड़की के काका उस दिन उसे देखने के लिए वहाँ आए थे और उन्हें जब यह बात विदित हुई तब वे बड़े रुष्ट हुए और उसी दिन वधु को अपने घर लिवा ले गए यह देखकर कि इस घटना से माँ के मन को बहुत कष्ट हुआ है गदाधर ने उनके दुख को दूर करने के लिए परिहास में कहा वे चाहे अब जो कुछ कहें या करें उससे विवाह थोड़े ही पलट सकता है विवाह के बाद लगभग एक वर्ष सात महीने तक श्री राम कृष्णदेव ने कामारपुकुर के में निवास किया इस आशंका से कि संपूर्ण स्वस्थ हुए बिना कलकत्ता वापस जाने पर कहीं उन्हें पुनः वायु रोग न हो जाए श्रीमती चंद्रा देवी ने उन्हें शीघ्र ही जाने नहीं दिया अस्तु बंग्ला सन बारह के आगहन के महीने से पुत्र ने जब सप्तम वर्ष में पदार्पण किया उस समय कुल प्रथा के अनुसार श्री रामकृष्ण देव को दो चार दिन के लिए ससुराल जाकर शुभ मुहूर्त में पत्नी को लेकर लौटना पड़ा था। इस प्रकार पत्नी के के साथ घर लौटने अल्पकाल पश्चात उन्होंने कलकत्ता जाने का निश्चय किया उनकी मां तथा भाई ने और कुछ दिन घर पर रहने का आग्रह किया था पर घर की आर्थिक स्थिति उन्हें ज्ञात थी अतः उनकी बातों पर ध्यान न देकर वे काली मंदिर में वापस आकर पहले की तरह श्री जगदम्बा की सेवा पूजा करने लगे कलकत्ता आकर पूजन करते ही उनका मन उस कार्य में इतना तन्मय हो गया कि माँ भाई पत्नी घर द्वार आर्थिक परिस्थिति कामार पुकुर की सारी बातें आदि उनके मन में किसी निभृत कोने में दब गई और श्री जगन माता को सदा सर्वकाल सब के भीतर कैसे दर्शन कर सकेंगे एकमात्र यही चिंता उनके मन में व्याप्त हो गई दिन रात स्मरण मनन जब ध्यान करते हुए उनका वक्षस्थल पुनः सर्वदा आरक्त रहने लगा संसार तथा सांसारिक विषयों की चर्चा विश्व प्रतीत होने लगी तथा नेत्र से निद्रा न जाने कहाँ विलुप्त हो गई किंतु इस प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक अवस्था का इससे पूर्व एक बार अनुभव हो चुकने के कारण इस बार वे पहले की भांति एकदम आत्मविह्वल नहीं हुए हृदय से हमने सुना है कि मथुर बाबू के निर्देशानुसार कलकत्ते के प्रसिद्ध वैद्यराज गंगा प्रसाद जी ने श्री रामकृष्ण देव के वायु प्रकोप अनिद्रा तथा गात्रदाह आदि रोगों के उपशम के निमित्त नाना प्रकार की औषधियाँ तथा तैल आदि की व्यवस्था की थी इस चिकित्सा से शीघ्र कोई लाभ न होने पर भी हृदय निराश नहीं हुए वे बीच बीच में कामार पुकुर। बीच बीच में श्री रामकृष्ण देव को साथ लेकर वैद्यराज जी के कलकत्ता अवस्थित भवन में जाया करते थे श्री रामकृष्ण देव कहते थे इस प्रकार एक दिन गंगा प्रसाद जी के भवन पर हम गए उन्हें जब यह दिखा कि चिकित्सा से कोई आशाजनक फल नहीं होता है तो वे चिंतित हुए फिर उन्होंने विशेष रूप से परीक्षण किया और नवीन उपचार की व्यवस्था करने लगे उस समय पूर्व बंगाल के और एक वैद्य भी वहाँ उपस्थित थे रोग के लक्षणों को सुनकर उन्होंने कहा था ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें दैवोन्माद हुआ है यह एक प्रकार की योगजनित व्याधि है औसत प्रयोग द्वारा यह दूर होने का नहीं रोग सदृश प्रतीत होने वाले मेरे श... शारीरिक विकारों का यथार्थ कारण निर्णय करने में ये वैद्य जी ही सर्वप्रथम सफल हुए थे किंतु उस समय किसी ने भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव के हितैषी मथुर बाबू आदि ने उनके इस असाधारण व्याधि से चिंतित होकर अनेक प्रकार की चिकित्साएं कराई किंतु क्रमशः रोग की वृद्धि ही हुई लाभ कुछ नहीं हुआ धीरे धीरे यह समाचार कामापुक पहुँचा श्रीमती चंद्रा देवी ने और कोई उपाय न देखकर पुत्र के कल्याणार्थ श्री महादेव जी के समीप धरना देने का निश्चय किया तथा कामार पुकुर अवस्थित बूढ़े शंकर इस नाम से प्रसिद्ध शिव मूर्ति को जागृत देवता जानकर उनके मंदिर के एक कोने में प्रायुपवेशन कर वे पड़ी रही उन्हें वहां पर यह देव आदेश प्राप्त हुआ मुकुंदपुर की शिवमूर्ति के समीप धरना देने से अभिलाषा पूर्ण होगी इस आदेशानुसार वहां जाकर उन्होंने किया। देव आदेश प्राप्त उस वृद्ध महिला के हृदय में कोई संशय उत्पन्न नहीं हुआ वहां प्रायोपवेशन प्रारंभ करने के दो तीन दिन बाद ही उन्होंने स्वप्न में देखा कि जटाजूट सुशोभित व्याघ्रम्बरधारी रजत कांति श्री महादेव जी उनके सम्मुख आविर्भूत हो उन्हें सांत्वना देते हुए कह रहे हैं भय का कोई कारण नहीं तुम्हारा पुत्र पागल नहीं हुआ है ईश्वर दर्शन की व्याकुलता से उसकी ऐसी अवस्था हुई है धर्मपरायण वृद्धा इस देव आदेश से आश्वस्त हो भक्तिपूर्वक श्री महादेव जी का पूजन कर घर लौटी तथा पुत्र के मानसिक विकार के शांति के लिए एकाग्रचित्त से कुल देवता श्री रघुवीर तथा श्री शीतला देवी की सेवा करने लगी सुना जाता है कि तभी से मुकुंदपुर की शिव मूर्ति के समीप प्रतिवर्ष कितने ही नरनारी धरना देकर सफल मनोरथ हो रहे हैं